श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत सप्तम पिछेद युगधर्मक्रसंग वैद्य ज्ञानन मनुष्योंस्म्यान्वुर्नील किंच चक्षुषो जल नि तदा भक्ति अपेक्ष से श्रीरामकृष्ण भक्ति स्त्रीजन अतः अंतपुर गंत शक्नो ज्ञान बहि प्रकोष्ठ समेशाम गांस वैद्य किंतु अंतपुरे यस्म कस्मचि प्रवेश न दीये से वेश प्रवेश नक्नो ज्ञानमेक्षरामकृष्ण ये किंतु भगवती भक्तिमा लज्जी तजिज्ञा अस्त एव विधोजन कवल भक्तिबल ईवलाभ कुरते कचन महां भक्तौ जगन्नाथ दर्शन कर्म निर्गता पुिया मग स न जाति स्म दक्षिणत आ गचिमत अगछत मग विस्मृत सत्यम पर सन्ोका पृछति स्म ते अवदारगेन न तर्गे जाहि स भक्त अतः गगन्ना दर्शनम अकोत् पश्चि अजानते जनाय जो कॉपी वदती वैद्य स तो विस्मृत श्रीरामकृष्ण आम तक किंतु अतः प्राती कशन अपृछत ईश्वर साकारो निराकारो व श्रीरामकृष्ण सुन सा निराकार सन्यासी कचन सं जगन्नाथदर्शन कर्त कृत्वा संदेह अपूत। अभूर साकारो निराकारो व हस्ते दंड आसी तेन दंडेन परीक्षि प्रवृत्ता जगन्नाथगात्रे बाध्यते नकत इतस्तौ इतस्ततो से नयन सपश्य जगन्नाथगात्रे न बाधि अपश्य यवता मूर्ति नस्ती पुनः दंड से इतस्तो नयन सग्रहगात्रे बाधो जाता तदा सन्यासी संस अवागछत यदश्वरो निराकार पुनः परम एतस्य अवधारण दुस्सखम यो निराकार सून सा साकार कथम सैद अये संशय मनसी जागरूको साकारो तदा नानूप कथम वैद्य य आकार स स पुनः मनुते अतः स स एव भवितुम श्री निराकार सर्वतमर्मकृष्ण लाभ कर्त न शक्यते चेद सतत्सव न बुध्य साधकाय स सा नाना नानूप दर्शन दत्ते क्यचिजन सेकंडपरिमाणों रंग आसी अनेके वस्त्ररंजनाय तत्समीपम् आगच्छन्ति स्म स जनः अपृच्छत् त्वया केन रङ्गेण रञ्जयितुम् इष्यते कश्चन एवं वदेत् अहं लोहितरङ्गेन रञ्जयितुम् इच्छामि तक्षणादेव स जनो भाण्डस्य रङ्गेण तद्वस्त्रं रञ्जयित्वा अवदत् गृहान् एतत् तव अरुणवर्णरञ्जितं वासः अपरः कश्चन स्याद् वा एवम् अवदत् मया मैं पीतवर्णरंजितष्य तक्षण सजन तस्डे वसन मज्जित अवदत गृहा तव पीतवर्ण नीलवर्णन रंजयुत्येत तस्क मज्ज तदवे वचन ब्रूते गृहा तव नीलवर्ण रसनम यद्रंगेण रंजयुम इश्य स्म तसन तद्वर्णन तस्कते स्म कशन जन एक विस्मयर वृत्त पश्य आसी भाणी अपृछत अयि भो तुते किं रंगरंजन विधात तदा सह अवादी भात द्रंगरंजि मह्यं तद्रंग देहती कश्चन पुरी सोच सर्गाय ग्य वृक्षोपरीक सुंदर जंतु अस्क्रमेण अपरम एक अवदत् भ्राता अमुक पादपे अहम एक रक्तवर्ण जंत दृष्टि आगता स जन अवदत् अहम दृष्टवान्क्तिम कथम सैत सरर्ण अपर एक अवदत न न स हरिदर्ण कथ सिया अंत विवाद तदा ते गत्वा गश्य कचन जन उपिष्ट अस्त पृष्ठ सन् स अवादीत अहम एक वृक्षतलेवसमी अहम तम जंतु सेदमी युष्मा यदुच्यम यद यद सत्यम स क्वचि लोहि क्वचि हरदुवर्ण क्वचि पीते क्वचि नील भूय च नावर्ण पुनः पशा निर्वर्ण यो जन सदाईश्वरचिता करोनोतिप कि यदश्वर नानूप दर्शन दत्ते ना दर्शन दत्ते स सगुण पुनः निर्गुण यो दृमूल ठति सा यदुरूना वर्ण पुनः क्वचि क्वचि निर्वण अन्ये जनाः केवलं तर्कं कलहं कृत्वा कष्टम् अश्नुवते ससाकारः सा स सा निराकारः कीदृशो जानासि सागर इव अकुलः अप् अपारः भक्तिहिमेन समुद्रस्य जलं स्थाने स्थाने हिमी भवति जलं हिमाकारेण काठिन्यं धत्ते अस्यार्थः भक्तसविधे स प्रकटितो भूत्वा क्वचित् क्वचित् साकार साकारूप सदर्शन दत्ते पुनः ज्ञान सूर्य तद तदिम गलती वैद्य सूर्य उदिते हिम विगल तत् सत्जल पुनः जानती जलं पुनः निराकार बाष्पोव श्रीरामकृष्ण अश्थ ब्रह्म सत्यम जगन्मथ्याचारा परम सौ सती रूपाकलय ईश्वर सबसे बुध्य स कखन वक्त न श्य को ब्रूयाद यो वक्षति सवना सहंता न पुनः अन्व्य प्राप्नों तदा ब्रह्म निर्गुण तदा स कवल अपरोक्षत अनसा बुद्ध्या सुरुर्धरो अज्ञात न ज्ञानगम्य अत उच्चते भक्ति चंद्र ज्ञानम सूर्य अस्रऊस अत्युतरत तथा दक्षिणत समुद्र अस्वत य घनीभूय मध्ये मध्ये बृहद्दी खंडता उपैति पोत न चलती त्र ग बाध्य वैद्य भक्तिमागे मनुष्यों श्रीरामकृष्ण आम तथा रुध्यत सत्यं किंतु हा नव तत तत्सच्चिदागर सागरस्य जलं एव हिम भूय अचार कर्त यदि विचारं यदि ब्रह्म सत्यं सत्यम मिथ्या अस्त क्षति ज्ञान सूर्य एवं हिम गलिष्यिदागर एव, एव अवशिष अपरिणता हंता तथा परिणता हंता भक्त अहंता बालकिया अहंता ज्ञान विचारावसने सधी अहंतादीक किमें न विद्य किंतु सति कठिन अहंता कथम अपे अपेतु न इछति किंच गंत न इच्छति प्रत्यावृत्ति संसारे आगमन करो हाब हाब अहम अहंट कौती एक दुखम आदि हल भवति, वर्षा यत्वा फलकर्षण ग्रीष्म्यंसाजीव त्रतं कृत निस्तार चर्म करेण चर्म क्रीयते उपाय निर्माण करते अत्यतंत्रो वैन युक विधूनकिता सती यदा तुहु तुम्वें करोती तदा मुक्ति यदा जीवो जीव वद नाह कोपी हे ईश्वर र्ता अहम दास प्रभु तदा निस्ता तद मु मुक्ति वैद्य किंतु तूलक विधूनकमनमेक्ष समेशा हाष्यम श्रीरामकृष्ण यदि एकात अहंता न गेतो दा हंता सती सम हाष्यम सामदे अवसाने के केशाँचिद्द वर्त दाहंता भक्ता हंता शंकराचार्यों विद्याशिक्षाई रक्षा दाहंता विद्या हंता भक्ता हंता एक नाम परिणता हंता अपरिणता हंता का जानस किं अहम कर्ता अहमेतावत महाजन से सुनु विद्वान्धनी ब्रवीति एकदृश भाव यदि कोपी गृह चौर्य कौती स यदि धर्म शक्य प्रथमतः सर्व जात आछिद्य नयति बहुलं प्रहरती तत आरक्षि हस्ते समर्पय वो ना कस चोरी ईश्वरलाभे सती पंचवर्षीय बालस्वभाव बा अहंता तथा परिणता अहंता गुणस्य न तम वश्युणातीत सज गुणस्य गुणस्थ्यों न पश्य बाकम तमो गुणस्य वश्यो न सद्यलहत प्रतिघात तस्व आश्लिष्य कियत मैत्र कीीडनम रजो गुणस्या न वश्य सद्य क्रीड़ागृहम रचित कियोजन किंचित काम सर्व पतिस्त मात समीप धाव सियादेक सुंदर वस्त्र पिधा भ्रमती किये कालात् वस्त्र वस्त्रं सद्यमु विच्युत सैद्व वस्त्र विषय पूर्णतौ विस्मृतवा अथवा भुजकोटरी निधा भ्रमती हाष्यम यदि तलक पृछसी उत्तम वस्त्र कस वस्त्र स वदती मदी वस्त्र यदि पिरा दिवृशे सुशीलबालाक मह्यं वस्त्र देहिरे, सदती न मं वसन मम पिता दत्त ना हम दाया तुस्कल अथवा वेणुँ यदी हस्ते ददासी तदा पंच्यक मूल्य वस्त्र द्वा या किंच पंचवर्षीय बालक सत्वुण विषय अमस्त पल्ल क्रीडकै सह क्रीय कियती एक दन्नम न पश्य चेत स्था न किन्तु पितृभ्या सह यदा अति तदा नूतन क्रीडा क्रीड़ा जाता है निखिल प्रणय आस्मृता है किंत जात्या जात्याभिम नास्ती मात्र उत्त असौ तौ्रजो तत्सूत ये अं मम प्रकृताग्रज परमेको यदि ब्राह्मतनय अपर एको यदि कर्मकरपुत्रो तदा उपेश भोक्षति अभी चुच्य शुचि विचारो नपुरी सवायु भक्षिष्य पुनह लोक ोकलज्जा नीति शौचसंपना परावर्त य पृछति पश्य भो मौसंपादन सम्यक् नवा नुन वृद्धा हंता अस्ति वैद्य हास्य वृद्धा अनेके पाशा जाति अभिमान लज्जा घृणा भषयबुद्धिचातुर्य काट्यदी कस्मशिद विदेशो तदा अनायासेन न गति सैद एवं यीवतीवत् न अपैति अतः धना धनाहकार वृद्धा हंता अपरिणता हता ज्ञान कवि वैद्यम प्रति चतुपंच जानना ज्ञान नवती यहाँ विद्या हंता यस्य पांडिहता यस्य धनाहंता तस्य ज्ञानम एता तबादशना प्रति यदि उच्यते यद स्थने उत्तम कचिच साधु अस्त द्रष्टुम यास्यत ते विविधं छलम आशित्य कथय न गिष्या अभी च मनसा ब्रुवती अहमेता धनीजन अहम, धनी अहम गमिषा